श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद तिरसठ सोलह दिसंबर अठारह सौ तिरासी श्री रामकृष्ण का दर्शन और वेदांत तत्वों की गूढ़ व्याख्या जनाई के मुखर्जी चले गए मणि सोच रहे हैं वेदांत दर्शन के मत से सब स्वप्नवत है तो क्या जीव जगत में मैं यह सब मिथ्या है मणि ने थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ा है फिर जिनके विचार मानव वेदांत की ही अस्फुट प्रतिध्वनि है उन कांट हेगल आदि जर्मन पंडितों के भी कुछ ग्रंथ पढ़े हैं परंतु श्री रामकृष्ण ने दुर्बल मानव की तरह विचार के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है उन्हें तो स्वयं जगत जननी ने सब कुछ दर्शन करा दिया है मणि इसी के बारे में सोच रहे हैं कुछ ही देर बाद श्री रामकृष्ण मणि के साथ अकेले पश्चिम वाले गोल बरामदे में बातचीत कर रहे हैं सामने गंगा जी कलकल नाद करती हुई दक्षिण की ओर बह रही हैं शीत ऋतु है नैत्य दिशा में सूर्य नारायण अभी भी दिखाई दे रहे हैं जिनका जीवन वेदमय है जिनके श्रीमुख से निकली वाणी वेदांत वाक्य है जिनके श्रीमुख से स्वयं भगवान ही बोलते हैं जिनके वचन रूपी अमृत से वेद वेदांत श्रीमद्भागवत आदि ग्रंथों का निर्माण हुआ है वही अहेतुक कृपा सिंधु पुरुष गुरु रूप धारण कर वार्तालाप कर रहे हैं मणि क्या संसार मिथ्या है श्री राम मिथ्या क्यों है वह सब विचार की बात है पहले पहल नेति नेति विचार करते समय वे न जीव हैं न जगत हैं न चौबीस तत्व हैं ऐसा हो जाता है यह सब स्वप्नवत हो जाता है इसके बाद अनुलोम विलोम होता है तब वही जीव जगत हुए हैं यह ज्ञान हो जाता है तुम एक एक करके सीढ़ियों से छत पर गए परंतु जब तक तुम्हें छत का ज्ञान है तब तक सीढ़ियों का ज्ञान भी है जिसे ऊंचे का ज्ञान है उसे नीचे का भी ज्ञान है फिर छत पर चढ़कर तुमने देखा जिस चीज़ से छत बनी हुई है ईट चूना मसाला उसी चीज़ से सीढ़ियाँ भी बनी है और जैसे बेल की बात कही थी जिसका अटल है उसका टल भी है मही मैं नहीं जाने का मैं घट जब तक है तब तक जीव प्रपंच भी है उन्हें प्राप्त कर लेने पर देखा जाता है जीव प्रपंच वही हुए हैं केवल विचार से ही नहीं होता शिव की दो अवस्थाएं हैं जब वे समाधिस्थ हैं महायोग में बैठे हुए हैं तब आत्मा राम हैं फिर जब उस अवस्था से उतर कर आते हैं थोड़ा सा मै रहता है तब राम राम कहकर नृत्य करते हैं क्या शिव की अवस्था का वर्णन कर श्री राम कृष्ण अपनी ही अवस्था सूचित कर रहे हैं शाम हो गई है श्री राम कृष्ण जगन माता का नाम और उनका चिंतन कर रहे हैं भक्तगण भी निर्जन में जाकर अपना अपना ध्यान जब करने लगे इधर काली के मंदिर में श्री राधा जी के मंदिर में और बारहों शिव शु, शिवालयों में आरती होने लगी आज कृष्ण पक्ष की द्वितीय है संध्या के कुछ समय बाद चंद्रोदय हुआ वह चांदनी मंदिर शेष चारों ओर के पेड़ पौधे और मंदिर के पश्चिम ओर भागीरथी के वक्षस्थल पर पड़कर अपूर्व शोभा धारण कर रही है इस समय उसी पूर्वपरिचित कमरे में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं फर्श पर मणि बैठे हुए हैं शाम होते होते वेदांत के संबंध की जो बात मणि ने उठाई थी उसी के बारे में श्री राम कृष्ण कह रहे हैं श्री राम कृष्ण मणि से संसार मिथ्या क्यों होने लगा यह सब विचार की बात है उनके दर्शन हो जाने पर ही समझ में आता है कि जीव प्रपंच सब वही हुए हैं मुझे माँ ने काली मंदिर में दिखलाया कि माँ ही सब कुछ हुई हैं दिखाया सब चिन्मय है प्रतिमा चिन्मय है वेदी चिन्मय है अर्घपात्र चिन्मय है चौखट संगमरमर पत्थर सब कुछ चिन्मय है मंदिर के भीतर मैंने देखा सब मानो रस से सराबोर है सच्चिदानंद रस से काली मंदिर के सामने एक दृष्ट आदमी को देखा परंतु उसके भीतर भी उनकी शक्ति जाज्जुल्यमान देखी इसीलिए तो मैंने बिल्ली को उनके भोग की पूड़ियाँ खिलाई थी देखा माँ ही सब कुछ हुई हैं बिल्ली भी तब खजांची ने मथुर बाबू को लिखा कि भट्टाचार्य महाशय भोग की पुणिया बिल्लियों को खिलाते हैं मथुर बाबू मेरी अवस्था समझते थे चिट्ठी के उत्तर में उन्होंने लिखा वे जो कुछ करें उसमें कुछ बाधा न देना उन्हें पा जाने पर यह सब ठीक ठीक दिख पड़ता है वही जीव जगत चौबीसों तत्व यह सब हुए हैं परंतु यदि वे मैं को बिल्कुल मिटा दे तब क्या होता है यह मुझसे नहीं कहा जा सकता जैसे राम प्रसाद ने कहा है तब तुम अच्छी हो या मैं अच्छा हूँ यह तुम ही समझोगे वह अवस्था भी मुझे कभी कभी होती है विचार करने से एक तरह का दर्शन होता है और जब वे दिखा देते हैं तब एक दूसरे तरह का